न लॉन की जरूरत न कोट की न नेट की न था की मजे से किसी पेड़ से टहनी काट ली गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया बिलायती खेलों में सबसे बड़ा है कि उसके सामान महंगे होते हैं जब तक कम से कम एक सैकड़ा ना खर्च कीजिए खिलाड़ियों में सुमार ही नहीं हो पाता है यहाँ गुल्ली डंडा है की बिना हरा फिटकरी के चोखा रंग देता है पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं की हम अपनी सभी चीजों से हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से तीन चार रुपए सालाना केवल खेलने की के फीस ली जाती है किसी को यह नहीं सोचता खेल खिलाएं, खेल जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों बेहसन मरते हो ठीक है गुल्ली से आख फूट जाने का भय रहता है तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने और तिल्ली फट जाने टांग टूट जाने का भय नहीं रहता अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी के से बदल बैठे, ये अपनी अपनी रुचि है मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती जो था टाइम बनाना वो उत्साह वो खिलाड़ियों के जमघट वो पदना वो पदाना वो लड़ाई झगड़े छूत अछूत अमीर गरीब का भेदभाव बिल्कुल न रहता था जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश न थी ये उसी वक्त भूलेगा जब जब घरवाले बिगड़ रहे हैं पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह टगमगा रहा है और मैं हूं कि पदन में मस्त हूं नहाने की सुधी न खाने की गुल्ली है तो जरा सी पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है मेरे हमजोरियों में एक लड़का गया नाम का था मुझसे दो तीन साल बड़ा होगा तुबला बंदरों की लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां बंदरों से चपलता वही झुंझुलाट गुल्ली कैसी ही हो वह इस तरह लपकता था जैसे छिपकिल्ली कीड़ों पर लपकती है मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं कहाँ रहता था क्या खाता था था हमारे मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चाले चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी छम में है। लेकिन गया अपना दावे दाव तो के, के हो तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता दिन भर पदना पड़ेगा ना खाने जाऊ ना पीने जाऊ हाँ मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते मैं तुम्हारा गुलाम हूं हाँ मेरे गुलाम हो मैं घर जाता हूं देखो मेरा क्या कर लेते हो घर कैसे जाओगे कोई दिलगी है दाँव दिया है दाँव लेंगे अच्छा कल कल मैंने अमरुद खिलाया था वो लौटा दो वो तो मेरे पेट में चला गया निकालो पेट से तुमने क्यों खाया मेरा अमरुद अमरूद तुमने दिया था तब मैंने खाया मैं तुमसे मांगने गया था जब तक मेरा अमरुद ना दोगे मैं दाव ना दूंगा मैं समझता था न्याय मेरी और है आखिर मैंने किसी किसी से ही उसे खिलाया होगा कौन किसी के साथ लेने का क्या अधिकार है रिश्वत देखकर तो लोग खून पचा जाते हैं ये मेरा अमरुद है यू ही हजम कर जाएगा अमरुद पैसे के पांच वाले थे जो गया के बाप को कभी नसीब ना होंगे ये सरासर अन्याय था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 मैंने तुरंत आंसू पोष डाले और डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पीट गया यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला की अपने हमजोलियों से बिछड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ पिताजी दुखी थे, वो बड़ी आमदनी की जगह थी। हम्मा जी भी थोड़े ही होते हैं ऐसे ऐसे ऊँचे घर है की आसमान से बातें करते हैं वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जहल हो जाए मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी में कितनी हो रही थी। मानो कह रहे थे, तू भागवान हो भाई, जाओ। हमें तो इसी में जीना भी। 20 साल गुजर गए मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बालिश हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला आंखें किसी प्यासे की बचपन के उन किड़ा को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित ना था जहां खंडर था वहां पक्के मकान खड़े थे जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब एक सुंदर बगीचा था स्थान की काया पलट हो गई थी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 सहसा एक खुली जगह मैंने दो तीन लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा क्यों बेटे यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट सहमे व स्वर में कहा कौन गया, गया चमार मैंने यू ही कहा हाँ हाँ वही गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो हाँ हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो लड़का दौड़ता हुआ गया एक में एक पांच हाथ के काले देव को साथ लिए हुए आता हुआ दिखाई दिया मैं दूर से ही पहचान गया उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसे गले लिपट जाऊं पर कुछ सोचकर रह गया बोला कहो गया मुझे पहचानते हो गया ने झुककर सलाम किया हाँ मालिक भला पहचानूंगा क्यों नहीं आप मजे में हो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 अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती आओ आज हम तुम खेले तुम पदाना और हम पदेंगे तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है वो आज ले लो गया बड़ा मुश्किल से राजी हुआ वो ठहरा टके का मजदूर मैं एक बड़ा अफसर हमारा उसका क्या जोड़? बेचारा झेप रहा था लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप थी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 वो तो अपना आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में इतनी देर में हम बस्ती से कोई तीन मील निकल आए चारों तरफ सन्नाटा है पश्चिम ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है जहाँ आकर हम किसी समय कमल तोड़ ले जाते थे और उसके झूमक बनाकर कानों में डाल लेते थे जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है मैं लपक एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया चटपट गुल्ली डंडा बन गया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 जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो गुल को खींच लेता हो लेकिन आज गुल्लियों को उससे वो प्रेम नहीं रहा फिर तो मैंने पदाना शुरू किया मैं तरह तरह की धांधलिया कर रहा था अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था हु जाने पर भी डंडा खेले जाता था हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वो जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांग लगाता। गया ये सारी बेकायदिया देख रहा था पर कुछ बोलता ना था जैसे जिससे से से छूट कर उसका काम था डंडे से टकरा जाना लेकिन आज वो गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं कभी दाहिने जाती कभी बाए कभी आगे कभी पीछे आध घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी मैंने धांधली की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 नहीं नहीं अभी बहुत उजाला है तुम अपना दाव ले लो गुल्ली सूझेगी नहीं कुछ परवाह नहीं गया ने पदाना शुरू किया पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास ना था उसने दो बार टांग लगाने का इरादा किया पर दोनों ही बार गया एक मिनट से कम में वो दाव खो बैठा मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया एक दाव और खेल लो तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए नहीं भैया अब अंधेरा हो गया है तुम्हारा अभ्यास छूट गया है कभी खेलते नहीं खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए गया।, गया चलते चलते बोला कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे तुम भी आओगे जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊ मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया कोई दस दस आदमियों की मंडली थी कई मेरे लड़कपन के साथी निकले अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान ना सका। खेल शुरू हुआ, मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा आज गया का खेल उसका नैपुण देखकर मैं चकित हो गया ताड़ लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती कल की सी वो झिझक वो हिचकिचाहट वो बेदेली आज थी लड़कपन में जो बात थी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 वो मुझे पढ़ाकर मेरा कछ्मन नहीं निकालना चाहता था मैं अब अफसर था ये अफ्सरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ अदब पा सकता हूँ साहचर्य नहीं पा सकता लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूं वो मुझे अपने जोर नहीं समझता वो बड़ा हो गया है मैं छोटा हो गया। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा।